इंद्र को नींद नहीं आती मृष्टम उपासन नचास बिना मीठा से मीठा बढ़िया से बढ़िया मिठाई लाके राम जी के सामने कोई रख दे की खाओ तो जब तक लक्ष्मण आके न खाएं तब तक राम जी उसको खाना ही पसंद नहीं करते ये वाल्मीकि रामायण के मूल में इस तरह से वो तो व्यवहार का बड़ा भारी प्रसंग है ना उसमें इसमें तो परमार्थ के उपदेश बहुत है और उसमें लोक व्यवहार की बात बहुत ज्यादा है सो so नारायण ऐसा प्रेम दोनों में था जैसे एक प्राण और दी हो। बाल लीला में राम लक्ष्मण के साथ रहते और ऐसी ऐसी चेष्टा करते ऐसा भाषण करते तो गोली में मुग्ध मुग्ध भाषण करते कि माता पिता देख करके आनंद में भर जाते मैया श्रृंगार करती उनके ललाट पर। सुनहला पीपल का पत्ता बना देती रामचंद्र जी के सिर पर स्वर्णमय अस्वस्थ पर्ण और उसमें सफेद सफेद मोती से उसका बिचला हिस्सा जैसे सजा देती हो कंठ में रत्नों की मणिमाला पहनाती और बघनखा घ नखा पहनाती और स्वर्ण संपन्न रत्न अर्जुन का उनके कानों में लटकते हुए लंबे लंबे स्वर्ण से युक्त रत्नों का रत्नों का लंबा आभूषण धारण कराती और पाओ में मंजीर मंजीर नूपुर भगवान के चरणों में पहनाते और कमर में करधनी और बाहु में बाजू बंद ऐसे कन्हूपुर और गर्दनी कंगन अंगद और छोटा छोटा स्मित वक्त दसनम भगवान श्री रामचंद्र का मुख उसमें छोटी छोटी दतुलिया और मुस्कान छोटी छोटी दात कबितावली में दीतावली में ऐसा वर्णन गोस्वामी महाराज ने इसका किया है महाराज की सुन कर के मनुष्य आनंद में डूब जाए जैसे इंद्र नील मणि होए, अंगणे रिंग माणम तम तरण ननु सर्बा दशरथ के आंगन में भी छोटे छोटे गाय के बचड़ों की गति थी हो। छोटे छोटे गाय के बछड़ो के पीछे पीछे और दोनों रेंगते थे बकैया खींच के खींचते हुए चलते थे उधर बछड़ा गया तो उधर गए उधर बछड़ा गया तो उधर गए अब तो राजा दशरथ और कौशल्या बड़े आनंदित हुए भोजन करने के लिए दशरथ जी बैठे हैं, तो पुकारे क्यों राम इधर आओ भोक्षमाणो दशरथो राम चक्र तो आहवयर्षेणो प्रेमणा नाया दिन्यति दिन्यति दिन्यति अब भोजन के लिए बैठे हैं, खिलाना चाहते हैं दशरथ जी अपने हाथ से और बारंबार कहते हैं राम आओ आओ, आओ। <laughs> बड़े प्रेम से बड़े आनंद से परन्तु खेल खेल में राम उनके बुलाने से नहीं आते हैं आनयेती च कौसल्यासा सस्मिता सुतम धावत्य न शक्नो स्प्र योगी मनोगति प्रहसन स्वयं आया कर्दमाकित पाणीना किंचित गृही कवलम पलायते जब दशरथ जी के बार बार बुलाने पर भी नहीं आते हैं तब वो कौशल्या से कहते हैं कि हे कौशल्या जाओ तुम ले आओ राम को वो मुस्कराती हुई जाती हैं दौड़ती हैं पकड़ने के लिए लेकिन जोगियों का मन जितनी तीव्र गति से चलता है उससे भी तेज भागने वाले उनको कौशल्या छू नहीं सकती हैं जब नहीं छू पाती हैं तब स्वयं हंसते हुए उनके पास आ जाते हैं और हाथ में और दूसर दूसर घूर भरे सने आए हाथ हाथ में भी माटी लगी है शरीर में भी माटी लगी है आ, बालक आ जाए तो ये नहीं कि साबुन लगा के आओ की पहले स्नान करके आओ ऐसे नहीं हो ये जसोदा मैया की लीला में तो बड़ी विचित्र बड़ी अद्भुत अद्भुत गति ये बात बताई कि वो तो जैसे बालक को डांटना फटकारना जानती ना हो चाहे कैसी भी स्थिति में आ जाए वैसे कौशल्या मैया जो है कर्दमा अंकित तो पानी न ये हाथ में धूल लगी हुई है महाराज के पास पधार गए और थोड़ा सा ग्रास लिया और लेके फिर भाग गए कौशल्याजनि सस्यो मास, मासी मासी वायनानी विचित्रानी समला समलंकृत राघवम अब ये कौशल्या जो है वो महीने महीने में कुछ न कुछ ऐसा करती हैं, वस्त्र भूषण पहनाए करके और खाना पीना बनाए करके सब लोगों के घर में बायन बांटने का काम करती हैं ये बायन शब्द इसमें है रामायण में शिव पुराण में तो बायन जनवास बरात ये सब शब्द जो आजकल हम लोगो के सामने आते हैं सभी का प्रयोग है उपायन जैसे होता है उपायन ऐसे लोगों के घर में बढ़िया बढ़िया मिठाई भेजने के लिए आज बेटे का जन्म नक्षत्र है आज वो दो महीने का हो गया आज वर्षगांठ है कोई न कोई बहाना निकाल के सबको सुख पहुँचाना सबको कुछ न कुछ देना वायनानी वायचिरा सलंकृत राघव अपूप मोदका कर्णसस्कुिका कर्णपूरा मालपुए बनते माल मालपुए बनते लड्डू बनते जलेबी बनती और कचौरी बनती हे हे कचौरी नमोस्तुभिया कचौरी बनती और जिस दिन वर्ष वृद्धि का दिन होता का आज से एक वर्ष की जगह दूसरा हो जाएगा दूसरे की जगह तीसरा हो जाएगा ये वर्ष वृद्धि गांठ का दिन होता उस दिन सबके घर में कुछ न कुछ भेजते हैं इतने चंचल थे ये राम लक्ष्मण भरत शत्रु कि घर का काम बिल्कुल करने ही नहीं देते गृह कृत्यम प्रया त्यक्तम सत्य साफल्य कारणाथ मन लगे ही नहीं घर के काम पता नहीं कहाँ गया क्या कर रहा है कैसे हस रहा है कैसे बोल रहा है किधर गया सब घर का, का काम छोड़ गया एक दिन रामचंद्र भगवान मैया के पास गए और बोले कि माँ हमको तो भोजन चाहिए वो तो काम में लगी हुई थी क्योंकि काम भी तो राम के लिए ही है उन्हीं के लिए कोई चीज तैयार कर रही हैं बना रही हैं तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया नहीं दिया तो राम जी को क्रोध आया। तथा क्रोधे न भांडानी लगुड़े नाहन सदा लेके लखिया जितने बर्तन थे महाराज उनको फोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने जो छीके पर रखा हुआ था उसको नीचे गिरा दिया जो दूध था दही था मक्खन था सब गिरा दिया और लक्ष्मण जी को खिलावे भरत को खिलावे शत्रुघ्न को खिलावे दही दूध अब तो आ करके रसोई ने माता जी से शिकायत की माता जी आज तो रामचंद्र ने ऐसा किया है तो वो हंस करके इधर से उधर भागे और आ, माता से वो शिकायत करे और वो हसी उड़ावे जब देखा कि मैया तो हमारे पकड़ने के लिए आई है तो वे वहाँ ऐसी सबके सब भाग गए और जब भागे तो कौसल्या पीछा करें और पांव पांव में उनका पांव रुक जाए कदम कदम पर उनका पांव रुक जाए आगे न बढ़ सके अब तो जाके उन्होंने रामचंद्र को पकड़ लिया राम जी ने देखा की मैया तो थक जाएगी तो पकड़े गए अब पकड़े गए तो पकड़ने पर कुछ बोला न जाए कौशल्या तो जी से किचिन नो बात बानी ये नहीं कि डांट सके हृदय में इतना प्रेम है और आज बर्तन छोड़ दिए हैं फिर भी कुछ बोला न जाए कुछ कहते न बने बाल भावम समाज मंदम मंदम मंदमोध मैया कुछ बोलती नहीं है और तो हाथ ही पकड़ के रखा है और वो मंद मंद रोते है फिर तो मैया ने सबको बड़ा प्यार किया बड़ा दुलार किया अपने हृदय से लगा लिया गाढ़ आलिंगे इस प्रकार आनंद संदोह जगदानंद काराक अपनी कृपा से, माया से बालक बन करके और दशरथ को कौशल्या को, को बड़ा भारी आनंद दे रहे हैं समय चलता गया बड़ी तेजी से उनकी अवस्था कुमार अवस्था हुई वशिष्ठ जी ने उपनयन संस्कार किया और वो सब के सब विद्या का अध्ययन करने लगे एक अक्षर भी मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है जो बिना किसी से सीखे आया हो गचान खचान ग की पहचान आजकल स्वयंभू लोग होते हैं बोले अपने आप ही हो जाएगा या जा अपने आप हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता है अब तो महाराज जा करके रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ जी के द्वारा उपनयन संस्कार होने पर सब विद्या में उपनयन संस्कार कार से कोई राजा हो महाराजा हो राजकुमार हो उसको गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए उपनयन का अर्थ ही होता है गुरु के पास पहुँचाना उपमाने पास और नयन माने पहुँचाना गुरु के पास रहकर जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके प्रारंभ का नाम उपनयन संस्कार होता है ये जो ट्यूशन करने वालों से घर में आके पढ़ाने वालों से जो शिक्षा प्राप्त होती है ना वो दूसरी होती है। उसमें तो गुरुजी अपने नौकर हो जाते हैं ना इनको इतना रुपया देते हैं इतना महीना तनख्वाह देते हैं तभी आके पढ़ाते हैं असल में गुरु के पास जाकर पढ़ने पर गुरु के प्रति गौरव की बुद्धि महत्व की बुद्धि बनी रहती है तो अब उन्होंने संपूर्ण विद्याओं में निपुणता प्राप्त की वेद में विशेष योग्यता प्राप्त की और सर्व शास्त्र के अर्थ के वेदी हुए और वो तो सहे सा तो सारे जगत के स्वामी लीला लीला से मनुष्य के रूप हैं और लक्ष्मण सदा राम के पीछे चलते सेव सेवक भाव से और शत्रुघ्न भारत के साथ रहते राम हमेशा धनुष बाण धारण करते और तुड़ीर भी अपने साथ रखते और कभी लक्ष्मण के साथ घोड़े पर चढ़ के वन में मृगया के लिए भी जाते और वहाँ जाकर दुष्ट मृगों का संभार भी करते और आ करके अपने पिता को निवेदन करते कि आज वन में हमने ये काम किया है चल लक्ष्य के बेच की पहले यही प्रक्रिया थी आ, न, रक्षा भी तो देश की राष्ट्र की धर्म की जाति की संपदा की रक्षा का भी तो एक काम है ना सब व्यापारी थोड़े होते थे सृष्टि में अगर रक्षा करने वाला कोई न हो क्षत्रिय न हो तो कैसे काम चलेगा तो इसलिए सबके साथ थोड़ी थोड़ी बात जुड़ी हुई थी एक सुद्र है पावड़ा चला के खोद रहा है धरती को एक बीस ऐसी खेती कर रहा है और एक क्षत्रिय और तीर चलाना सीख रहा है एक ब्राह्मण जग जागादी कर रहा है इसमें अपने धर्म को व्यवस्थित करने के लिए मनुष्य को सब कुछ करना पड़ता है अब नारायण प्रातः काल उठ के राम भगवान स्नान करते हैं प्रातः काल स्नान करने ऐसी एक प्रकार की जो शक्ति सोते समय जो शक्ति इकट्ठी हुई होती है वो प्रातः काल स्नान करने से जागृत होकर के जीवन में आती है तो स्नान करते थे और फिर आकर माता पिता का अभिवादन करते थे बड़ों के सामने सिर झुकाने से आदमी की उन्नति होती है नक्या उन्नति भवती भवति सस्वी अवनति ही अपना सिर शिव के सामने झुका दो और सबसे ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त कर लो और प्रजा का जो काम होता चाहे छोटा बड़ा और कार्यानी, सर्वाणी करोती विनया ये नहीं इतना तो छोटा काम मैं करूं ऐसा नहीं काम करने का अभ्यास होना चाहिए श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि सेवा इसलिए नहीं की जाती कि सामने वाले का उपकार हो अपनी आदत बढ़िया बने इसके लिए सेवा कार्य किया जाता है अपनी आदत सुधारने के लिए सेवा कार्य किया जाता है दूसरे दूसरे का उपकार करने के लिए सेवा कार्य नहीं होता इसमें तो अपने उपकार सबसे बड़ा उपकार है अगर अपनी आदत बिगड़ गई तो दूसरे का तुम क्या बनाओगे तो पौर कार्याणी सर्वाणी करो तीन सर्वाणी का छोटे से छोटा काम भी किसी भी प्रजा का हो उसको कर देते थे और बड़े बिना ये नहीं कि हमने तुम्हारा ये भला किया तुम्हारा ये काम किया हमारे सामने कृतज्ञ हो जाओ हाथ जोड़ो है ना ये नही स्वयं बोलते विनय आदमेता हम लोग करते भाई के मित्री भोजन नहीं खाया कि नहीं गया सब चाल करके तो और महात्माओं के साथ था। करके धर्मशास्त्र आज्ञात है वो हुक्म देते हैं कि ये काम ऐसे करना ये काम ऐसे करना ये काम ऐसे करना रहस्य धर्मशास्त्र में लिखा हुआ नहीं होता है। उसको जो महात्मा लोग हैं अनुभवी लोग हैं वे उसके रहस्य को जानते हैं तो उनसे वो सुनते भी हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं एवं परात्मा, मनुजावतारो मनुष्य लोकान अनुसृत सर्व चक्रविकारी परिणाम हीनो विचार्य मणे न करो किंचित इस प्रकार परमात्मा स्वयं मनुष्य का अवतार धारण करके जैसे और मनुष्य काम करते हैं वैसे ही उन्हीं का अनुकरण करके सब काम करते हैं उनके भीतर कोई विकार नहीं है काम से क्रोध से लोभ से दम्भ से मद से मतर से जो काम होता है उस काम में विकार बना रहता है जहां दूसरे को उपकृत करने के लिए अपने काम के बोझ से उसको लाभ देने के लिए काम किया जाता है उस काम के करने में कोई न कोई गलती जरूर है हम ऐसा काम करें कि काम उसका हो जाए और उसको पता भी न चले कि हमारे ऊपर कोई उपकार करके गया है उपकृत करने के लिए काम नहीं होता है निर्विकार परिणाम और परमात्मा में परिणाम तो है नहीं और परिणाम का है कि काम करने पर एक फल उत्पन्न होता है तो वो फल तो रामचंद्र को मिलता ही नहीं है उनको फल नहीं चाहिए अपना कर्तव्य पालन ठीक ठीक करते हैं और यदि विचार करके उनके स्वरूप को देखो तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप, साक्षात भगवान राम न करोति तिक विचार यमाणे न करो तिक ओ देखो शरीर में कितने काम होते रहते हैं आप अपनी नाड़ी स्वयं चलाते हैं बड़े भारी करता है अच्छा ये बाल बढ़ने का काम आप ही करते होंगे हैं खून आप ही चलाते होंगे मलापसरण आप ही करते होंगे तो शरीर के भीतर जब तक शरीर रहता है तब तक जैसे काम होते रहते हैं ऐसे प्रकृति शरीरी परमेश्वर में भी प्रकृति से भी प्रकृति से ही सबके सब काम होते रहते हैं इसमें अहम करोमीति थी माना। मैं करता हूँ ये अभिमान बिल्कुल बिल्कुल झूठा है नैव किंचित करोमी थी जुगतो मन ये गीता की बात ये साची है हमने ये किया हमने ये किया हमने, ये किया, हमने वो किया आहा। तो ये अभिमान बिल्कुल झूठा है विचार विचार करने पर ये जो इस शरीर के भीतर आत्मदेव है वे भी कुछ नहीं करते हैं जो सत्ता मात्र है वो भी कुछ नहीं करती है जो ज्ञान मात्र है वो भी कुछ नहीं करता है जो आनंद मात्र है वो भी कुछ नहीं करता है जो अनंत है वो भी कुछ नहीं करता है ये तो मैं मेरे का अभिमान ही अपने को कर्मी बना करके फंसाता है तो एक विवरण मैंने पढ़ा था कि किसी सेठ का बड़ा भारी मकान था बड़ा भारी मकान था तो तो उसमें कोई महात्मा गए <आगेँगे> <ब> को <से वाँक>। तो उन्होंने खिलाया पिलाया फिर <एपता> उस दिखाने लगे ये हमारा बगीचा ये हमारा महल, और ये हमारा सब बहुत सिखाया मिलों में उनकी कोठी फैली हुई थी जब देख के महात्मा जी आए तो देखा एक धरती का गोल गोल नक्शा मॉडल धरती का बना के विश्व का रखा हुआ है। बोले ये क्या है कि ये विश्व का नक्शा है तो अच्छा अभी ये विश्व का नक्शा है तो इसमें भारत वर्ष तो कहीं होगा हाँ महाराज ये देखो ये क्या थोड़ा सा है तो थोड़ी सी जगह में ये भारत वर्ष बना हुआ है ये इधर को सिंगल इधर को तिब्बत है ये भारत बस अच्छा इसमें तुम्हारा ये शहर बंबई कहाँ है दिल्ली कहाँ है कहिए महाराज ये बिंदी लगी हुई है ये बिंदी है बंबई। बोले तुम्हारी कोठी कहाँ है सेठ जी बोले महाराज इतने बड़े नक्शे में कहीं हमारी कोठी थोड़े दिखाई जाती है आ, तो बोले जब दुनिया के नक्शे में तुम्हारी कोठी नहीं है तो पर्रह्म परमात्मा के नक्शे में तुम्हारी कोठी कहाँ से निकलेगी आत्मा के नक्शे में तुम्हारी कोठी कहाँ से निकलेगी ये बिल्कुल झूठ ही अभिमान लेकर के मनुष्य दूसरे को छोटा समझता है अपने को बड़ा समझता है तिरस्कार करता है दूसरे का तब तो महाराज भगवान राम की लीला होने लगी सो एक दिन कौशिक विश्वामित्र महाराज जो है वो बिल्कुल अग्नि के समान तेजस्वी जिन्होंने एक ही जीवन में क्षत्रियत्व को दबा करके तिरस्कृत करके और ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ऐसे कौशिक मुनि ये जान करके रामावतार हो गया है माया के प्रभु प्रकट हुए हैं उनका दर्शन करने के लिए अब तो दशरथ जी को मालूम पड़ा वो झट उठ के नहीं थे। एक जगह किसी राजा को खबर दी गई कि अमुक महात्मा आ रहे हैं तो उनके पास जब निवेदन किया गया तो उन्होंने उस पर लिख दिया कि आ जाने दो आ जाने दो लिख अब उनको लेकर के लोग गए अब यहाँ महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट शिष्टाचार को जानते हैं सारी दुनिया के राजा की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है जिसके पास कानी कौड़ी भी नहीं है यदि धन से बड़ा महत्व त्याग को नहीं दिया जाएगा, तो धनी लोग धनी नहीं रह सकेंगे ये जब मनुष्य के मन में बासना उठती है हम भी धनी बने हम भी धनी बने हम भी धनी, धनी बने और धनी के मन में आता है हमको और मिले और मिले और मिले दोनों लड़ने के लिए जब तैयार होते हैं तो बीच में आके एक त्यागी महात्मा खड़ा हो जाता है अरे बाबा तेरे पास है तू और क्यों चाहता है तब तू धन लेगा ले तो और तुझे क्या मिलेगा देख बिना धन के भी मैं कहता मुश्ता सुखी दोनों से अच्छा होगा है ना? तो ये त्याग की व्यवस्था ही असल में संसार की व्यवस्था को रखती है तो जो महाराज ऐश्वर्यशाली लोग वैभवशाली लोग त्यागी को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं वो लोग अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी चलाते हैं उनका ये धन उनका वैभव दिखने वाला नहीं है तो सरस्वी महाराज तो उठ करके स्वागत सत्कार करने के लिए गए प्रत्युत्थाय तत्काल अचिरेण मान ये नहीं कि घंटे भर ठहरो अभी महाराजा तैयार होकर के आते हैं तत्काल दशरथ जी उठ करके अपने सिंहासन से चले गए और वशिष्ठ जी को साथ लेकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और राजा ने उनको नमस्कार किया हाथ जोड़कर कर सिर झुका खड़े हो गए हे मुनिंद्र तुम्हारे सुभागमन से मैं धन्य हो गया धन्य हो गया तुम्हारे सरीखे महात्मा लोग कद विधा जदगृहन जानती तत्य आयां संपदा तुम्हारे जैसे महात्मा जिसके घर में जाते हैं उसी के घर में सारी संपत्ति आती तो दशरथ जी ने कहा कि यदि आपका कोई प्रयोजन हो महाराज तो आप बताइए की उसको मैं बिल्कुल सत्य करूंगा आपके मन में जो इच्छा होगी उसको मैं निष्फल नहीं करूँगा तो मित्र तो बड़ी प्रसन्न हुए राजा की बात सुन करके और बोले कि देखो जब पर्व के दिन अमावास्या संक्रांति पूर्णिमा के दिन जब मैं यज्ञ करने के लिए तैयार होता हूँ कि देवताओं का यज्ञ करूँ कि यज्ञ करूँ उसी समय दैत्य लोग आकर के उसमें बेहन कर देते है मारी छे सुबाह है उसके अनुसार लोग हैं अतोर बधार था ज्येष्ठम रामम प्रयत्समे इसलिए उन दोनों को मारने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को हमारे साथ कर दो राम लक्ष्मण दोनों को इससे उन्होंने बताया देखो तव श्रेयो भविष्य तुम्हारा कल्याण होगा तुम्हारा मंगल होगा अगर तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर दोगे अब तो पहले वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा इसके लिए संवाद हुआ है इतना मोह इतना प्रेम दशरथ का देने के लिए जल्दी तैयार ही नहीं इसमें थोड़ा कम है तुरंत दशरथ जी ने वशिष्ठ से सलाह की विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो जी सलाह करनी हो तो वशिष्ठ से सलाह करो और किसी छोटे मोटे आदमी से जो सलाह की जाती है ना तो बड़ी संकीर्ण छोटे दिल की सलाह देते हैं सलाह में सलाह देने वाले में भी बड़ा दिल तो होना चाहिए ना पकड़ने की सलाह सच्ची सलाह नहीं होती हो छोड़ने की सलाह ही सच्ची सलाह होती है बोले देखो वशिष्ठ जी के साथ आमंत्रण करके छोटे लोगों की सलाह हमेशा गंदी होती है और वो झगड़ा करने की होती है वो कृपणता की होती है वो पकड़ने की होती है और बड़े लोगों की सलाह जो होती है वो हमेशा उदारता से परिपूर्ण होती है अब तो जा कर के एकांत में वशिष्ठ जी से उन्होंने सलाह की बड़ी चिंता मन में क्या करे गुरुदेव राम को छोड़ने का तो मन में उत्साह नहीं होता है ओ, कितने वर्षों के बाद तो ये पुत्र हमारे पैदा हुए हैं चार देवता के समान उनमें राम तो हमको बहुत ही प्यारे हैं यदि राम जी यहाँ से चले गए तो मैं तो जिंदा रहूँगा नहीं और ये भी मैं समझता हूँ कि महात्मा को यदि मैं मना कर दूंगा तो वो साफ दे देंगे तो अब राम को छोड़ना न पड़े और हमारा भला भी हो मुनि साफ भी न दे और एक बात और कथम श्रेयो भवे मध्यम असत्यं चापि न मैंने प्रतिज्ञा कर दी है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा तो मुझे का प्रतिज्ञा तोड़ने का तीन बात एक तो महात्मा का और एक राम के पन का दुख हमको पड़े और तीसरे प्रतिज्ञा आने का दोष न लगे ये तीन बात बयान में रख के आप हमको सलाह दो वशिष्ठ तो जी ने कहा कि राजा मैं तुमको एक बड़ी गुप्त बात बताता ऐसी मीठी बात वशिष्ठ जी ने कान में कही कान में कही हो मीठी बात बोले अरे तुम साधुओं की बात जानते नहीं हो राजा आ, ये तो तुम्हारे बेटे का ब्याह कराने के लिए आए हैं <laughs> <laughs> बड़ी मीठी मीठी बड़ी मीठी मीठी बात कह दी हो कह ये तो आ, बोले देखो जी ये राम मनुष्य नहीं हैं सनातन परमात्मा हैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना से पैदा हुए हैं यही तुम्हारे घर में कौसल्या के पेट से पैदा हुए तुम पहले प्रजापति कश्यप थे कौसल्या आदित्य थी तुम लोगों ने बड़ी भारी तपस्या की थी जब भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हुए तब तुम लोगों को ये तो मालूम नहीं था कि संसार के विषयों में क्या सुख है इसलिए कौतूहल बना हुआ था अजुष्ट ग्राम में विषय ग्राम में विषय विष्णु पूजा ध्यान ही तत्पर हो हमेशा पूजा ध्यान में लगे रहते थे मालूम नहीं था स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है बेटा क्या होता है कुछ मालूम नहीं तो भगवान को देख करके तुमने ये लालसा प्रकट की कि तुम हमारे बेटे बन जाओ तो प्रसन्न तो बड़े भगवान बड़े प्रसन्न हो गए वो तो बर देने वाले भक्त बत्सल हैं जो उन्होंने कहा कि बर मांगो और तुमने कहा कि तुम हमारे पुत्र हो जाओ अब भूत भावन भगवान जो है तुम्हारी ऐसी प्रार्थना करने पर बोले तथा ऐसा ही हो कहते हैं कि ये वैष्णव लोग इसका अभिप्राय बताते हैं ऐसा बरदान मांगा कश्यप पद्धति में इसको भगवान भी पूरा नहीं कर सकते भगवान किसी के बेटे होंगे तो असली होंगे कि नकली होंगे संपूर्ण जगत के आदि और संपूर्ण जगत के अंत वो किसके बाद पैदा हों कि उसके बेटे बने तो भगवान ने अपने को बेटा कैसे बनाया एक ये भी प्रश्न उठता है कि उन्होंने कहा तुम्हारे जैसा बेटा हो तो भगवान ने कहा ये हमको तो बेटे के रूप में मांगते नहीं है हमारे जैसा में मांगते हैं तो हमारे जैसा दुनिया में और कहाँ मिलेगा तो भगवान तो चुप फिर बोले की देखो भाई तुमने हमसे हमने बर मांगने को कहा और तुमने हमसे बर मांगा लेकिन हम तो तुम्हारा वरदान पूरा कर नहीं सकते तब तो, अच्छा जैसा वरदान तुमने मांगा है हमारे जैसा तो जो हमारे जैसा होगा वैसा मैं तो हूँगा ना वैसा तो वो चीज नहीं दे सकता तो वैसी एक चीज तुमको माने वरदान देने के बाद भी भगवान ने अपने को ऋणी कर लिया बोले कश्यपि कश्यपि का वरदान तो मैं दे नहीं सका उनका सच्चा बेटा बन नहीं सका वैसे ही अपने आप को देता हूं तो भक्तों के ऋणी रहते हैं भगवान ये बात ये बात बताई भगवान ने हनुमान जी से भी कहा है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं जब तो वो पकृत कपे गोपियों से भी कहा कि हम तुम्हारे ऋणी हैं तो अदिति कश्यप के सामने भी एक चीज मांगी उसको तीन बार दिया और तीन बार देने के बाद भी ये उनका ख्याल रह गया कि हम ऋणी हैं ये ऐसा उदार ऐसो को उदार जग मही ऐसा उदार और कौन है हो भगवान के शील स्वभाव का स्मरण होने पर हृदय गदगद हो जाता है तो इन लोगों ने आहा, तो वही भगवान आज तुम्हारे घर में तुम लोग कश्यप और अदिति हो और वही भगवान राम के रूप में आए हैं ये लक्ष्मण शेष हैं और भरत शत्रुघ्न शंख चक्र हैं भरत शंख हैं और शत्रुघ्न चक्र हैं तो ये चारों अवतार तुम्हारे घर में हुए हैं और जोग माया जो भगवान की है अचिंत शक्ति अभिन्न शक्ति वो सीता के रूप में जनकपुर में पैदा हुई है विश्वामित्रो पी राम ताम जो जय तुम ये रहस्य की बात है कि विश्वामित्र जी उस सीता को जोग माया को राम जी से मिलाने के लिए आए हैं ये तदगुजतम राज न वक्तव्य कदाचन ये ब्याह की बात जो है आहा। जो रामावतार की बात है सीता अवतार की बात है ये जो देवताओं की संविध है ये किसी को बताना नहीं अतः प्रीते न मनता पूजित अब तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि किसी को बताना नहीं अब विश्वामित्र की बड़ी भारी पूजा हुई उन्होंने कहा कि विश्वामित्र की पूजा करके राम लक्ष्मण को उसके साथ भेज दो अब दस दशरथ ने तो दिखाओ हो मैं तो कृत्य करते हूँ हमारे बेटे भगवान इससे बढ़िया और सौभाग्य की क्या बात होगी कि हमारे बेटे भगवान कृतकृत्यवासमान मैंने प्रमुदितांतर उनका हृदय आनंद से भर गया और अपने को कृतकृत्य मानने लग गए ये कहते हैं कि जिसको कर्म बहुत कर्तव्य मालूम पड़ता है ना ये करना ये करना ये करना उसको जब पूर्णता प्राप्त होती है तो कहता बस बस अब हमारे कोई कर्तव्य नहीं रहा कृतकृत्य हो गए और व्यापारी लोग जब व्यापार करते हैं तो उनको जो चीज पाना है वो मिल जाए वो वो प्राप्त प्राप्त हो गए और क्षत्रिय लोग बोलते हैं लक्षित लक्ष्य हो गए और लक्ष्य वेद करते हैं और ब्राह्मण लोग बोलते हैं ज्ञात गेय हो गए ज्ञात गेय ब्राह्मण की कृतकृत्यता केवल ज्ञान से है क्षत्रिय की कृतकृत्यता लक्ष्य वेद से है वैश्य की कृतकृत्यता प्राप्ति से है और शूद्र की कृतकृत्यता कर्मी की कृतकृत्यता बस जो कर्म का फल है परम सौभाग्य है तो वो हमको मिल गया तो इस कृतकृत्यता को चार विभाग में बांट करके धर्म संबंधी कृतकृतता भोग संबंधी कृतकृतता धर्म संबंधी कृतकृत्यता ऐसे बोलते हैं अब तो राम लक्ष्मण को उन्होंने बुलाया बड़े आदर के साथ बुलाया क्यूँकी अभी तो भगवान हैं ऐसा बोध करा दिया वशिष्ठ जी ने तो उनको हृदय से लगाया उनका सिर सूंघ लिया और विश्वामित्र के हाथों में समर्पित कर दिया अब तो विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान विश्वामित्र आनंद से भर गए आशीर् अभिनन्द्या आगत राम लक्ष्मण गृहीवा चाप तो बाण खडरऊ जजऊ कि देश मतिक्रम्य राम आहूय भक्ति ददौ बलाम चाति बलाम विद्य दैव निर्मित अब तो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और सामने जब राम लक्ष्मण आए तब उनको खूब आशीर्वाद दिया उनका हाथ पकड़ करके उनका आशीर्वाद दिया और उनको ले करके एक और राम एक और लक्ष्मण बीच में विश्वामित्र जी ये इस तरह से यात्रा उन्होंने करी हाथ में उनके धनुष है बाण है खड्ग है और तीनों खूब आनंद से चल रहे हैं थोड़ा देश पार करने के बाद बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने राम जी को बुलाया और इन दोनों को बला और अति बला नाम की जो विद्या है वो दी जिससे बिना खाए पिए भी मनुष्य बहुत वर्षों तक रह सके और शत्रु का सामना कर सके युद्ध कर सके ऐसी बला और अतिबला नाम की एक जड़ी भी होती है बला अतिबला अति और वो नारायण थोड़ी थोड़ी खाने से भी शरीर में शक्ति बनी रहती है एक बूटी होती है उसका नाम बला और अति बला होता है नारायण अब बला अति बला विद्या उन्होंने दे दी जिससे कि उसके ग्रहण मात्र से मनुष्य को भूख प्यास दुर्बलता न होए इसके बाद वे गंगा पार करके ताटका बन में गए और विश्वामित्र ने वहाँ जाकर के रामचंद्र भगवान से कहा यहाँ ताटका नाम की एक राक्षसी रहती है वो कैसी है कि का काम रूप खुद उसका रूप काम है काम है माने जो चाहती है वही रूप धारण कर लेती है राक्षसा काम रूपणा राक्षस को समझना बड़ा कठिन है वो जैसा चाहे वैसा रूप धारण करके आ जाता है हमको तो याद है बचपन में हम लोग ऐसे आपस में सलाह करते थे कि अच्छा जी ये हम लोग निष्काम हो जाना है हमारा अंतकरण निष्काम हो जाए तो काम मर गया कि है बोले निष्काम होने की कामना के रूप में काम ही मौजूद है काम रूपम दुर्काम मरा नहीं काम बना हुआ है काम मर गया की है हम तो निष्काम होना चाहते हैं मर गया काम का नहीं नहीं अभी काम ने अपना बेच बदला है क्या बदला है कि निष्काम होने की कामना के रूप में काम हमारे हृदय में बसा हुआ है भगवान ने कहा है न काम रूपम दुरासदम काम के रूप को जल्दी कोई पहचान नहीं सकता तो ये महाराज काम इसीलिए तो राक्षस है कि तरह तरह का बेच यदि कहो कि हमको कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए के रूप में काम रहता है और आध्यात्मिक कामना सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होती है कि मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता वहां काम के रूप में हेय के रूप में नहीं पहचान पाता है समझता है बहुत बड़ा बहुत बड़े हैं बहुत अच्छे हैं तो काम का आश्रय अभिमान भी रहता है उसमें बाधा डालने वाले पर क्रोध भी रहता है अपने मन की वासनाएं पूरी करने का लोभ भी रहता है एक कामना रहेगी तो उसके साथ सारे दोष अपने आप ही रहेंगे तो ये काम रूपिणी ताटकार ताटकार राक्षसी है सबको दुख देती है ये विश्वामित्र जी ने कहा कि बिना सोचे विचारे इसको मार डालो अब तो श्री रामचंद्र ने कुछ विचार ही नहीं किया कहते हैं दूसरे रामायणों में कथा आई है कि पहले थोड़ा हिचके कि ये पहले ही बाण का प्रयोग एक स्त्री पर करें का ये अच्छा नहीं है पर अभी कृष्ण का तो भाग्य ही ऐसा है है ना उसको कोई क्या करे कृष्णा अवतार हुआ कृष्णा कृष्णावतार हुआ तो पहले पूतने आ गई पहले पूत नहीं आ गई रामावतार में श्री गणेशाय नमः हुआ तो ताटका से ही हुआ तो अब ये जो है ताटका आ गई ये असल में एक पराएपन की वृत्ति है और वो इतना रूप धारण करती है कि सिवाय राम के उसको कोई मार नहीं सकता सबको बाधा डालती है अब तो रामचंद्र भगवान ने अपने धनुष पर सात आरोपित किया और संकार किया और उसकी आवाज ऐसी सारे बन को भरपूर कर दिया अब तो ताटका से तो ये कहा से सहन होए वो घोर रूप धारण करके अत्यंत क्रोधित होकर के राम जी के ऊपर टूट पड़ी धावा बोल दिया उसने और भगवान रामचंद्र ने एक ही बाढ़ से तत्काल उसका वक्षस्थल भेदन कर दिया और वो खून उगलती हुई गिर पड़ी अब उसके शरीर से एक बड़ी सुंदरी जक्षी निकली सर्वाभरण भूषिता वो तो अत्यंत सुंदरी और सर्वाभरणभूषित भूषित थी वो तो साफ के कारण पिताच हो गई थी और रामचंद्र के कृपा प्रसाद से उसका राक्षस शरीर छूट गया वो तो बड़ी प्यारी भगवान की भक्ति संपदा श्री जैसी थी सो रामचंद्र की चरणों में प्रणाम किया और राम की आज्ञा लेकर के स्वर्ग में चली गई। गयी तथोति हृष्ट मुर्धन्य रामम मूर्धन्यवग्रा विचित्य कित सर्वात्र सरह मंत्र प्रीतिमाय दत मुनिन्द्र ये बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी इसमें हुआ क्या इसमें प्रसन्नता की एक बात थी रामचंद्र पढ़े लिखे काफी थे समझदार भी बहुत थे और बलवान भी थे यदि वो गुरु की आज्ञा पालन करने में अपने अहंकार को बुद्धि को ज्ञान को बीच में रख देते कि मैं भी कुछ समझता हूँ है न और मैं तुम्हारे कहने से इस औरत पर हाथ उठाने वाला नहीं हूँ तो यही भगवान वशिष्ठ भगवान विश्वामित्र समझ जाते कि ये चेला जरा कच्चे टाइप का है न अभी पक्का चेला अभी पक्का चेला नहीं है वो तो समझी जाते कि ये चेला कच्चा है परन्तु रामचंद्र ने बिना सोचे बिचारे जो उनकी आज्ञा का पालन किया तो तथोत हृष्टा परिरभ्य रामम बड़े प्रसन्न हुए बहुत हर्ष हुआ रामचंद्र को हृदय से लगा लिया विश्वामित्र जी ने उनका सिर सूंघा और फिर कुछ सोच विचार किया सोच विचार करके सर्वास्त्र प्रजालम सरहस्य मंत्रम प्रीतिमा ददो मुनिंद्र सर्वास्त्र ये ये कहते हैं कि जब लवकुश से लड़ाई हो रही थी अंत में तो राम भगवान ने देखा कि जो अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र को प्राप्त थे और उन्होंने जो हमको बड़े एकांत में गुज से बताया था उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ये लवकुश कर रहे हैं तो या तो ये विश्वामित्र की संतान होनी चाहिए या तो मेरी संतान होनी चाहिए उत्तराधिकार के रूप में उनको वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हैं जो सिवाय विश्वामित्र के और कोई नहीं जानता था और हमको उन्होंने दिया है और किसी को तो दिया नहीं है तो ये जो अस्त्र शस्त्र हमको दिए थे वो लव उसको कहाँ से प्राप्त हो गए हैं अब विश्वामित्र जी ने तो प्रसन्न होकर के जितने ब्रह्मास्त्रादी अस्त्र है और उनके रहस्य है और उनके मंत्र हैं रहस्य का मतलब होता है उनको चलाने की जुक्ति है खास तरह की जुक्ति वो सबको नहीं बताई जाती रहस्य माने खास तरह की जुक्ति है उसके लिए और उसके लिए जो मंत्र है वो मंत्र यंत्र तंत्र सब उसका उन्होंने बता दिया बड़े प्रेम से रामचंद्र को दिया तत्र कामाश्रमे रम्मे कान ने मुनि संकुल उशितवार प्रभाते प्रस्थिता शन ही सिद्श्रम ग सर्वे अब वहाँ काम में अनंग देश के काम, कामाश्रम में जहां बहुत ऋषि मुनि रहते थे रात भर वहां निवास किया स्वागत सत्कार लिया उसके बाद सब लोग सिद्धाश्रम में गए बड़े बड़े ऋषि मुनि सब सब वहाँ आए वनवासी और उन्होंने रामचंद्र की बड़ी भारी पूजा की बड़ा पूजा माने चंदन लगाने का नाम पूजा नहीं होता नमाला पहनाने का पूजा माने सत्कार सत्कार का भाव जिस ढंग से जिस देश में जिस काल में जिस व्यक्ति के लिए जिस ढंग से सत्कार किया जा सकता हो वैसा सत्कार अब तो सब के सब आए और बड़ा भारी सत्कार उन्होंने कहा किया और श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि मुनि महाराज आप अब यज्ञ में दीक्षा ग्रहण कीजिए यज्ञ का संकल्प कर लीजिए और हमको बताओ वो दोनों राक्षस कहाँ हैं मारी सुबाह उनको मार डालें मुनि ने यघर यज्ञ प्रारंभ किया देखा दोपहर के समय दोनों कामरूपी राक्षस आकर के सामने खड़े हैं मारी चौर सुबाह और उनके तो बरसंत रुधिराज थिनी खून और हड्डी की वर्षा कर रहे हैं राम ने धनुष उठाया और दो बाण अपने धनुष पर लिया और कान तक खींच करके एक ही बार धनुष पर दो बाण चढ़ाकर दोनों को मारा दोनों बाणों ने अलग अलग अपनी लीला अपनी लीला की द्विश्चरम नाभिसन दत्त रामचंद्र भगवान किसी को मारने के लिए दो बार बाण धारण नहीं करते हो द्विशतरम नाभिसन दत्त है द्विस्थापय नाश्रिता अपने आश्रित को दो बार नहीं बताते हैं। दिर्दा नचार थी मांगने वाले को दो बार नहीं देते एक ही बार ऐसा दे देते हैं कि उसको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़े किसी को मंगता बनाए रखना की ये बारम बार हमारे पास मांगने के लिए आवे ये तो कोई दान तो नहीं हुआ ना कि ये बार बार हमारे पास मांगने के लिए आवे द्विर ददाति नचार थे भैया रामो दृढ़ नाभिभाषते राम एक बार दो बार नहीं बोलते हैं एक बार बोल दिया तो बोल दिया ये बाल्मीकि रामायण में रामचंद्र राम के गुणानुवाद का वर्णन है हो द्विशरम संधते दो बार बाण नहीं चलाते दिस्थापय ना श्रेतान अपने आश्रित को दो बार नहीं बताते और मांगने वाले को दो बार नहीं देते दिर्दाती नचारते रामो दृर्ण अभिभाषक विभासते रामचंद्र दो बार नहीं बोलते हैं एक बार कही बात कही सो कही ऐसे श्री रामचंद्र महाराज दो बाढ़ एक साथ ही उन्होंने फेंका सो तो एक ने तो मारीच को लेकर ऐसा घुमाया और सौ जोजन दूर समुद्र में ले जाकर डाल दिया अद्भुत हो गया और दूसरा जो अग्निमय बाण था उसने तो क्षण भर में ही सुबाहु को भस्म का भस्म कर दिया दूसरे जो अनुजाई थे उनको लक्ष्मण जी ने उनको लक्ष्मण जी ने नष्ट कर दिया देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे राम लक्ष्मण पर देवताओं के नगाड़े बजने लगे सिद्ध चारण स्तुति करने लगे विश्वामित्र ने उनका बड़ा भारी सत्कार किया विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण दोनों को अपने गोद में बैठा लिया एक जान पर राम बैठ गए, एक पर लक्ष्मण बैठ गए और उनके हृदय से लगा लिया और विश्वामित्र के हृदय में इतना प्रेम कि आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और जो कुछ पका हुआ फल या दूसरी वस्तुएं थीं उनसे उन्होंने राम लक्ष्मण को भोजन कराया और तीन दिन तक अपने आश्रम में रखा और पुराण के जो वचन हैं वो उनको सुनाते रहे पुराण वाकई का मतलब ये